वो नहीं किसको मालूम पड़ता है तो वो भी मैं को ही मालूम पड़ता है इसका अर्थ यह हुआ कि चीज को ज्यो का त्यों देखना और चीज को विपरीत देखना और चीज को न देखना कि ये तीनों अवस्था हमारे चित्त की होती है और हम इन तीनों से परे एक हैं क्योंकि जो गिनती गिनेगा एक दो तीन चार वो तो एक दो तीन चार को गिनने वाला है ना तो ये जो संकल्प और अज्ञान दोनों मालूम पड़ते हैं वो दोनों जिस एक को मालूम पड़ते हैं और जिस एक में मालूम पड़ते हैं वो सूक्ष्म सत्ता अविनाशी है जैसे रस्सी का मालूम पड़ना सांप का मालूम पड़ना और दोनों का न मालूम पड़ना ये तीनों जैसे देखने वाले को होता है वैसे ही जगत का ठीक ठीक भासना, विपरीत भासना और न भासना ये तीनों एक में ही होता है तो अब ये किस में होता है ये विचार करना बोले जैसे देखो घड़ा है घड़ा बनने के पूर्व मिट्टी का होना और उसमें घड़ा बन जाना और उसका फूट जाना ये तीनों कहा होता है मिट्टी में होता है इसी प्रकार ये सृष्टि का जागृत में होना स्वप्न में विपरीत भासना और सुषुप्ति में न भासना जिस एक सूक्ष्म अविनाशी सत्ता में होता है और वो सूक्ष्म अविनाशी सत्ता में से एक होते हैं उसका विचार करना चाहिए वो क्या है देखो आपके विचार में तीन बात कभी नहीं आ सकते आ। क्या एक तो आप कितना भी विचार करो मैं नहीं हूं ये आपको कभी अनुभव नहीं हो सकता ने? अच्छा और ज्ञान नहीं है ये भी कभी अनुभव नहीं हो सकता क्यों बोले ज्ञान नहीं है ये किससे मालूम पड़ेगा ज्ञान से ही तो ये ज्ञान नहीं तो होगा ना कि ज्ञान नहीं है ज्ञान के अभाव का भी तो ज्ञान ही होगा तो यदि तुमको मालूम पड़ता है कि ज्ञान नहीं है घटक ज्ञान नहीं है पटक ज्ञान नहीं है वृत्ति ज्ञान नहीं है तो ये ज्ञान का न होना जिस ज्ञान से भाषता है वो तुम हो ए? अपना न होना कभी किसी को भास ही नहीं सकता और मैं अप्रिय हूं मैं अपना अप्रिय हूं दुनिया भले कहे कि तुम प्यारे नहीं हो लेकिन तुम अपने आप से ज्यादा प्यार करते हो। पुरुष का अपनी पत्नी से जितना प्रेम होता है उससे ज्यादा अपने आप से होता है और पत्नी का पुरुष से जितना प्रेम होता है उससे ज्यादा अपने आप से होता है बच्चे का जितना प्रेम मां से होता है उससे ज्यादा अपने आप से होता है जहां जहां मैं पना होगा वहां वहां प्रियता होगी जहां जहां मैं होगा वहां वहां ज्ञान पना होगा और जहां जहां मैं होगा वहां वहां नाही पना कभी नहीं होगा मैं नहीं हूं मैं अज्ञान रूप हूं मैं दुख रूप हूं ऐसा कभी किसी को अनुभव नहीं हो सकता जो सोचता है कि मैं दुख रूप हूं वो थोड़ी बेवकूफी में फंस जाता है थोड़ी देर के लिए दुख आता है तो समझता है कि हाय हाय मैं दुख रूप हो गया अरे तो दुख की तो बदली आई है वो तो छट जाएगी आसमान तो फिर वैसे ही पहले की तरफ प्रकाशमान हो जाएगा तुम्हारा हृदय एक आकाश है उसमें कभी कभी दुःख के बादल आते हैं और थोड़ी देर के बाद छठ जाते हैं तुम्हारा हृदय तो आकाश है तुम्हारा हृदय दुख नहीं है हाँ। कई बार ऐसा प्रसंग आया हो कि मुर्दा लेके स्मशान पर गए तो देहात का काम लकड़ी आई लोग इकट्ठे हुए वो आ जाए वो आ जाए दो दो घंटे स्मशान के ऊपर लग गया तो जो मुर्दा लेके जाते हैं वो दो घंटे तक मनहूस चेहरे से नहीं रह सकते हमने कितनी बार जाकर देखा है दो घंटे में दो दो चार चार आदमी अलग अलग होके आपस में बात करने लगते हैं और कुछ पुरानी बात याद करके कुछ अगली बात सोच के कुछ गप फांक के हंसने लगते हैं हमने लोगों को शमशान में शान में लोगों को हंसते देखा है मुर्दा पड़ा है और हंसते हैं इसका अर्थ यह है दो दिन दुखी हो लेते हैं दो महीने दुखी हो लेते हैं किसी को बहुत ज्यादा होगा दो बरस रो लेगा लेकिन रोना अपना स्वभाव नहीं है ये जो रोना आता है अपने जीवन में ये बिना बुलाए मेहमान की तरह आता है और ये अपने को पसंद नहीं है और इसको हम भगा देंगे इसका अर्थ ये है कि रोना दुखी होना अपना सहज स्वभाव नहीं है ये तो तुमने दूसरे से दुख उधार लेके अपने को दुखी किया है ये दुख तुम्हारे घर की चीज नहीं है हमने पापी को भी हंसते देखा है हमने चोर को भी हंसते देखा है हमने हत्यारे को भी हंसते देखा है हमने जिसके घर में कोई मर गया है उसको भी हंसते देखा है बीमार को भी देखा है हंसते बोला और तो, कोई बहुत बीमार हो मरने वाला हो और उससे जाके कह दो अभी तो तुम्हारी उम्र बड़ी लंबी है तो एक बार उसके होठों पर थोड़ी मुस्कान आ ही जाती है अब तो क्या है अब क्या है लेकिन मुस्कुराता है तो दुख अपना स्वभाव नहीं है ये उधार लिया हुआ है ये बात ध्यान में बैठाओ और जो तुम अपने को अज्ञानी मानते हो क्या बतावे आपको आप असल में बड़े बड़े विद्वानों को भी अज्ञानी मानते हो हमने बच्चों के मुंह से सुना है कि हमारे माँ बाप इस बात को तो नहीं समझते हैं बोला बच्चों के मुंह से ये बात सुना है हाँ। हमने चेलों के मुंह से सुना है कि हमारे गुरू जी पुराने ढंग के हैं वेदांति हैं वो ब्रह्म की बात तो सब समझते हैं लेकिन आजकल के व्यवहार की कहा समझते हैं क्योंकि तो हम समझते हैं है ना? अच्छा कहो कि मैं नहीं हूं ये तो बदतो व्याघात है बदतो व्याघात माने हाँ बोलने में जो दोष होता है ना जैसे कोई बोल के बतावे कि मेरे मुंह में जीव नहीं है तो वो झूठा है कि नहीं कोई बोल के ये बात बतावे कि मेरे मुंह में जीव नहीं है तो झूठा है इसी तरह से अगर कोई ये बोले और ये सोचे कि मैं नहीं हूं तो ये बोलने वाला भी झूठा है और ये सोचने वाला भी झूठा है कि मैं नहीं हूं तो अनुभव के क्षेत्र में मैं नहीं हूं और मैं जड़ हूं देखो अगर तुम सोचो कि मैं जड़ हूं तो तुम सोच तो रहे हो कि मैं जड़ हूं और अपने को जड़ मानते हो तुम जब अपने को जड़ सोचते हो तो जड़ता से न्यारे हो जब तुम अपने को नहीं हूं ऐसा सोचते हो तब तुम हो है? और जब तुम सोचते हो कि मैं तो अप्रिय हूं मेरा मुझसे प्रेम नहीं है तो बिल्कुल गलत सोचते हो मक्खी को तुमसे इतना प्रेम है कि तुम्हारा शरीर नहीं छोड़ती है आ, तुम्हारे मेल से मक्खी को प्रेम है हो मच्छर को तुम्हारे खून से प्रेम है हाँ हाँ कुत्ते को कुत्ते को तुम्हारी रोटी से प्रेम है आ, कितनी पूछ लाते हैं अगर तुम्हारे अंदर आनंद न होता तुम्हारे अंदर कुछ प्रियता न होती तुम्हारे अंदर कोई पसंद करने की चीज न होती है? तो लोग आंख उठाकर तुम्हारी ओर देखते ही नहीं तो तुम क्यों अपनी विशेषता को भूल गए हो और सारी दुनिया की विशेषता को ढूंढते फिरते हो बोले भाई इसकी सत्ता है इसकी महत्ता है इसकी सुंदरता है इसकी मधुरता है अपने को किसी का गुलाम बनाने का विचार क्यों करते थे मैंने देखा हो एक शेख थे नारायण तो वो कोई साधु आवे महात्मा आवे मस्त आवे जीवन मुक्त आवे ज्ञानी आवे बैठे रहते हो उठते नहीं, थे थे। नहीं तो देखो कैसा पक्का आदमी है अच्छा अच्छा लगा महाराज एक दिन किसी ने आके बताया कि अमुक सेठ उनके पास 50 लाख रूपया था वो बैठे रहते थे एक दिन मालूम पड़ा कि वो करोड़पति सेठ जो है ना वो आ रहा है सो तो उठ के महाराज आधा मील लेने गए अब आधा मील उनको घसीट के कौन ले गया उनके मन में जो 50 लाख से अधिक करोड़ होने में महत्व बुद्धि थी ना वो उनको ले गई तो जब तुम अपने सौंदर्य को नहीं देखकर दूसरे के सौंदर्य को देखते हो तो उसके पीछे पीछे जाते हो जब तुम अपनी मिठास को नहीं देख के दूसरे में मिठास देखते हो तो उसको चाटने के लिए घूमते हो जब तुम्हें अपनी सत्ता जो कि अविनाशी है उसका पता नहीं चलता तब विनाशी सत्ता के पीछे घूमते हो जब तुम्हें अपनी परिपूर्णता नहीं भासती, तब तुम छोटी मोटी चीजों के पीछे पीछे दौड़ते हो जब तुम्हें अपने में प्रियता अपने में आनंद नहीं भाजता ईश्वर तुम्हारे दिल में बैठा हुआ तुम्हारे दिल के झूले में झूलता है ईश्वर और तुम उसको भी देखने वाले हो तुम जहां बैठे हो वहां बैठे ही बैठे ईश्वर का सौंदर्य भी देख सकते हो माया का सौंदर्य भी देख सकते हो सृष्टि का सौंदर्य भी देख सकते हो क्योंकि तुम्हारी सुंदरता सबके भीतर प्रतिबिंबित होती है और तुम्हारा ही सौंदर्य तुम्हारा ही माधुर्य तुम्हारा ही आनंद सब जगह सब जगह दिखाई पड़ता है और जिसको तुम छू दे वो अमृत हो जाता है जिसको तुम देख लो वो सुंदर हो जाए जिसको तुम चख लो वो मीठा हो जाए जिसके ऊपर तुम्हारी आशीर्वाद की दृष्टि पड़ जाए वो महान हो जाए ऐसी शक्ति छिपाए हुए ऐसी प्रज्ञा छिपाए हुए तुम अपने भीतर बैठे हो पर आश्चर्य तो ये है कि अपने में जो चीज है वो मालूम नहीं पड़ती और उसके लिए दर दर भटकते हैं यहां से वहां वहां से वहां उसके लिए भटकते हैं वो चीज तो अपने अंदर है तो अपने आप को अपने आप को ढूंढो तलाश अपनी करो तुम कौन हो तुम कैसे हो ये विचार आपको या निर्देश खड़े का खाल बद करो मिट्टी को पहचानो डिजाइन मत देखो असली चीज को देखो कपड़े का रंग मत देखो उसके अंदर जो सूत है वो कीमती होना चाहिए तो अपने आप को जो को देखने वाला है उस अपने आप को पहचानना है अहमेकोपी सूक्ष्म ज्ञाता साक्षी सदव्यय तदहम नात्र संदेहो विचार सोयमीदृश अहमेकोपी सूक्ष्म ये विचित्र सृष्टि की लीला है है तो एक लेकिन अनेक भाषती है। साधन का अभिप्राय ही यह है कि दिखती हुई अनेकता में एक की पहचान करा दें यही साधन की विशेषता है अनेक में एक को पहचान मरते हुए में अमर को पहचान लो छोटे छोटे में बड़े को पहचान लो विनाशी में अविनाशी को पहचानो छोटे छोटे में बड़े को पहचानो मरते हुए में अमर को पहचानो माने नजर अपनी पहनी होनी चाहिए इसको विचार बोलते हैं और बोलो तो दुख में सुख को पहचान कर कभी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी दुख में भी सुख रहता है सुख के पहले क्या होता है ये बताओ जब जब सुख होता है तब उसके पहले क्या रहता है दुख कहीं तो रहता है अच्छा दुख के पहले क्या रहता है सुख तो रहता है? है। तो दुख का बीज संसार के सुख भोग में है और संसार के सुख भोग का बीज दुख भोग में है और सुख दुख दोनों में जो एक है वो अपना आत्मा है कितने सुख देखे हैं कितने दुख देखे हैं सुख दुख आके चले गए और अपना आप आज का प्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का एक श्लोक आता है वो कहते हैं कि हे प्रभु भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं हे प्रभु मेरे सामने अब नया दुख कौन सा आवेगा आप बताइए अभूतपूर्वम मम भावि किंबा अब मेरे सामने कोई अभूतपूर्व दुख कहां होने वाला है क्योंकि अनाधिकाल से हम सृष्टि में रहते हैं कितनी बार जन्म चुके कितनी बार मर चुके कितनी बार वियोग हो गया कितनी बार संयोग हो गया कितने दोस्त हुए कितने दुश्मन हुए कितने मित्र मिले कितने शत्रु मिले कितने छोटे छूटे हैं। कितनी बार बुढ़ापा आया कितनी बार जवानी आई अभूतपूर्वम मम भागी किम्बा आप ही बताओ कि अब हमारे लिए ऐसा कोई दुख बचा है क्या जिसको हम पहले न भोग चुके हों भोगते ही तो आए हैं तो इसलिए हम दुख से डरते नहीं हों सरबम सहे में सहजम ही दुख कम मैं सब सहलूंगा मेरे तो और भाई है सहजम जुड़वा भाई है दुख तो हमारा जुड़वा भाई है आ, जम है दुखम बड़ा भाई होगा तो छोटा भाई आवेगा छोटा भाई होगा तो बड़ा भाई रहेगा ये सुख दुख तो ऐसे ही घूमते ही रहते हैं बोले तो फिर तुम प्रार्थना क्या करते हो किन्तु त्वग्रे शरणागता पराभवो पराभव न थनते अनुरूप लेकिन मैं तो तुम्हारी शरण में आया हुआ हूं ना शरणागत तो हूं तो अगर शरणागत दुख के सामने हार जाएगा अब मैं तुम्हारा सैनिक हो गया हूं तुम्हारा सिपाही हो गया हूं तुम्हारा हो गया हूं है? तो अब यदि मैं हार जाऊंगा तो इसके नतीजे पर भी ख्याल करना सैनिक के हार जाने से राजा की हार हो जाती है नुरूपा इसमें बदनामी तुम्हारी होगी चिंता यह मोह ही अपारा अपजस जन हो तुम्हारा तुम्हें लोग कहेंगे कि नारायण का शरणागत एक नारायण परायण व्यक्ति एक राम का गुलाम एक राम का सैनिक हार गया और उसके साथ साथ राम भी हार गए तो दुख के सामने कभी सिर झुकाने का नहीं है इसका मुकाबला इसका मुकाबला करते चलो, ये तुम्हारा अहम अजर है ये बुढ़्ढा नहीं होता देह बुड्ढा है अहम बुढा नहीं है ये देह मरता है अहम नहीं मरता है देह अनेक होता है अहम अनेक नहीं होता एक होता है ये देह स्थूल है आत्मा सूक्ष्म है ये देह और देह के संबंधी जाने जाते हैं और ये आत्मा ज्ञाता जानने वाला है ये दुनिया आती जाती है और आत्मा साक्षी है जागृत का स्वप्न का सुषुप्ति का सब का साक्षी है और ये सृष्टि एक सरी की रहने वाली सती नहीं है असती है और आत्मा सत्य है सृष्टि घिस जाती है आत्मा नहीं घिसता है तदहम नात्र संदेहो विचार सोय ईदृश यदि तुमको विचार करना है देखो भाई। क्या खाएंगे क्या पियेंगे क्या पहनेंगे कहा रहेंगे ये सब जो विचार हैं वो तो भोग संबंधी विचार हैं भोग का विचार किन किन के साथ रहें ये साथी का विचार है क्या क्या काम करें क्या न करें ये धर्म कर्म का विचार है तो भोग का विचार जुदा होता है और योग का विचार जुदा होता है तुम्हें तो क्या क्या रोग है उसकी क्या दवा करनी चाहिए रोग का विचार जुदा है भोग का विचार जुदा है रोग का विचार जुदा है योग का विचार जुदा है संयोग वियोग का विचार जुदा है जब मनुष्य की वृत्ति मैं क्या हूं ये विचार करने लगती है ना परमात्मा क्या है मैं क्या हूं जगत क्या है तब तत्व का विचार प्रारंभ होता है हम दूसरे विचारों को मना नहीं करते हैं बोला अगर तुम्हारे सामने ये समस्या हो कि क्या खाएं क्या न खाएं तो उस पर विचार करना वो तो तुम्हारी जैसी परंपरा होगी तुम्हारे संप्रदाय के अनुसार तुम्हारे गुरुजी बता देंगे क्या खाएं क्या न खाएं क्या करें क्या न करें और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे गुरुजी बता देंगे अमुक रोग में कौन सी दवाई खाएं क्या ये डॉक्टर बता देगा बोला किस रास्ते जाएं किस रास्ते न जाएं ये पुलिस का सिपाही बता देगा बोला तो जहां तक भोग का प्रश्न है जहां तक कर्म का प्रश्न है जहाँ तक औषध का प्रश्न है कपड़ा कैसा पहनना ये प्रश्न है वो जुदा है व्यक्तित्व का प्रश्न जुदा है मूछ रखें कि न रखें एक अलग सवाल है ये वेदांत से मत पूछना है न वेदांत से पूछोगे कि मूछ रखें कि नहीं रखें हाँ टोपी सफेद लगावे कि काली लगावें ये वेदांत का विषय नहीं है, है ना इंजेक्शन में ये लगवावें पैथिक दवा करें कि होम्योपैथी करें ये वेदांत का विषय नहीं है वेदांत का विषय है आत्मा का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप मैं क्या हूं परमात्मा क्या है दोनों का संबंध क्या है हम दुख से कैसे बच सकते हैं और दुख से दुनिया जो रात जो की त्यों चले दिन जो का त्यों चले है न और दुनिया में ऐसे ही युद्ध भी रहे संघर्ष भी रहे बेमनस्य भी रहे ये नहीं कि जब अमुक युद्ध बंद हो जाएगा तब तो हम सुखी हो जाएंगे दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें कहीं न कहीं युद्ध होता रहता है परिवार इतना बड़ा है कि किसी न किसी से हूं तू होती रहती है पति पत्नी का साथ इतना प्रबल है कि दो चार दिन में एक आध बार रूठे मनाए बिना काम ही नहीं चलता है तो वो सब अपनी जगह पर होने दो तो। वो सब अपनी जगह पर हो रहे दो विचार ये करना है कि सत्य क्या है वो तो सत्य जो है जिसको असत्य न कह सकें सोई तो सत्य होगा ना जिसको असत्य न कह सकें जिसको असत्य न सोच सकें जिसको असत्य न कर सकें तो देखो अपने को असत्य कह नहीं सकते और कहते हो तो झूठ असत्य ही कहते हो अपने को असत्य सोच नहीं सकते अपने को असत्य कर नहीं सकते तो ये जो अपना आपा है इसके बारे में इसके बारे में विचार करना तदहम नात्र संदेह हो विचार सूय इसमें इस सत्यता में कुछ आलसी लोग इस मार्ग में चलते हैं और कुछ प्रज्ञावान लोग चलते हैं जिनको आ, सच्ची प्रज्ञा प्राप्त हो तो आलसी लोग तो विश्राम मात्र से खुश हो जाते हैं तो, तो, तो इसमें क्या होता है कि मैं की जो परिच्छिता है उसका भ्रम दूर नहीं शांत सुषुप्ति के समान शांत बैठे हैं बड़ी ऊंची अवस्था है अगर कोई जागृत में सुषुप्ति के समान बैठे जागृत में सुषुप्ति के समान निःसंकल्प हो करके बैठ जाए और केवल साक्षी मात्र हो वै बड़ी ऊंची अवस्था है शांति मिली विश्राम मिला शक्ति मिली इसमें से विवेक का प्रज्ञा का उदय होगा ये साधन की एक अच्छी सी अवस्था है परंतु जब फिर तुम्हारी वो शांति भंग होगी विश्राम भंग होगा जब फिर तुम व्यवहार में आओगे तो वही चक्कर जो पहले था सुखी पने का दुखी पने का वो लग जाएगा वही रागी पना वही द्वेषी पना फिर तुम्हारे साथ लगेगा वही पापी पना वही पुण्यात्मा पना फिर लगेगा बोले कि मैं तो साक्षी हूं हाँ साक्षी तो हो परंतु देशकाल वस्तु के किसके साक्षी हो तो देश काल वस्तु के साक्षी हो ना तो देश काल वस्तु तो बने ही रहे तो काल तो हमको सतावेगा देश सतावेगा है ना वस्तु सतावेगी तो जब इस साक्षी को ब्रह्म के रूप में जानते हैं ये वेदांत सिद्धांत है साक्षी तक जानना जो है वो बिना वेदांत के हो सकता है यदि केवल इंद्रियों से और यंत्रों से पता लगावें कि सत्य क्या है तो इस सत्य का पता लग जाएगा कि सृष्टि में एक जड़ सत्ता है कुछ प्रत्यक्ष से कुछ अनुमान से ये पता लग जायेगा और यदि केवल बौद्ध प्रत्ययों पर ही विचार करें तो मालूम पड़ जाएगा कि शून्य ही शून्य है सृष्टि और यदि केवल भाव भक्ति से युक्त होकर के ईश्वर का ध्यान करें तो तन्मय हो जाएंगे सब ईश्वर ईश्वर मालूम पढ़ने लगेगा और जब यदि सबके सबको छोड़ करके साक्षी होके बैठ जाए तो अपने को साक्षी जान लेंगे लेकिन ये द्वैत का जो भ्रम है ये भ्रम नहीं मिटेगा भ्रम मिटाने के लिए तो वृत्ति ज्ञान की जरूरत पड़ती है मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं वेदांत की रीति से जब अपनी अद्वितीयता का बोध होगा तब द्वैत का भ्रम मिटेगा और जब द्वैत का भ्रम मिट जाएगा तो तुम्हारे आत्मा के सिवाय तुम्हारे सिवाय कोई दूसरी वस्तु रहेगी ही नहीं तब तुम अगर काल से तादात में अपन्न हो जाओगे है न तो काल तो है ही नहीं उससे झूठा तादाद में तुमको झूठा सृष्टा भी बना देगा बना देगा ये देश से तादाद में हो जाएगा तो व्यापक हो जाओगे वस्तु से तादाद में हो जाएगा तो बेहोश जड़ता अपन हो जाओगे ईश्वर से तादाद में अपन्न हो जाओगे तो फिर तुम अपने को कर्ता भरता हरता के रूप में देखने लग जाओगे लेकिन पहले अपने आप को जान लो कि तुम कौन हो तुम्हारी लंबाई चौड़ाई कितना ये मालूम भी जरूर। करना जरूरी है नहीं तो तुम अपने को एक नन्ना सा साक्षी समझ लोगे मच्छर के बराबर जुए के बराबर और नहीं तो जितने दिन शरीर रहता है उतने दिन के लिए अपने को साक्षी समझ लोगे और नहीं तो शरीर में बैठा हुआ कोई अणु है और वो जुगनू कितना जगमगाता रहता ऐसा साक्षी समझ लोगे तो साक्षी के बारे में एक तो साक्षी में लंबाई चौड़ाई जो है वो नहीं होती वो परिपूर्ण होता है और एक साक्षी में काल नहीं होता इसलिए उम्र नहीं होती और एक साक्षी का दूसरा साक्ष्य जिसका वो साक्षी है वो चीज सच्ची सक्ष, नहीं होती साक्षी अद्वितीय होता है और ये वेदांत की खास बात है अगर ये बात नहीं आवे है ना तो बाजार में वेदांत के नाम पर जैसे चीजों के नाम पर नकली चीज बिकती है ना आ, आ, बोले हमारे तो एक बच्चा है तो वो अपनी है ना, अपनी ताई को दालदा मम्मी बोलता है ये हमारी मम्मी है पर दालदा मम्मी है आ, असली असली घी और नकली घी जैसे होता है ना तो वेदांत तो भी असली और नकली दो तरह का हो जाएगा कैसा है? कैसा अपने को अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य जानना दूसरा चेतन नहीं है दूसरा जड़ नहीं है है ना दूसरा जीव नहीं है है ना अपने आत्मा रूप ब्रह्म से जुदा जीवत्व ईश्वरत्व जगतव इनका भेद इनका संबंध इनका कारण अपने सिवाय दूसरा कोई नहीं है ये बात वेदांत की खास है वेदांत की नई है नई है अपूर्व है अपूर्व है माने सिवाय वेदांत के इस बात को सृष्टि में न तो किसी आचार्य ने कहा है और आचार्य ने कहा है तो वेदांत के कहने के बाद कहा है वो उस वेदांत का अनुजाई है हम वेदांत को इसलिए नहीं मानते कि अमुक आचार्य के द्वारा चलाया हुआ है और ये भी इसलिए भी नहीं मानते कि अमुक पोथी में लिखा हुआ है कि अमुक गुरु की वाणी है इसलिए नहीं वेदांत होता और यमुक पोथी में लिखा हुआ इसलिए भी वेदांत नहीं होता वेदांत इसलिए होता है कि वो अविनाशी परिपूर्ण अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य का आत्म चैतन्य का निरूपण करना करने वाला होने के कारण उसका नाम वेदांत होता है जहा आत्मा की अद्वितीयता की सिद्धि नहीं होती वहां वेदांत नहीं होता इसलिए आओ वेदांत का विचार करें आत्मा विनिष्कलो ये को देहो बहु हिरावता तयोरक्यम प्रपष्यंती मतअपरम सबसे बड़ा अज्ञान क्या है अपने तो को परिचिन्न मानना अपने को देह मानना ये सबसे बड़ा अज्ञान है इसी अज्ञान को निवृत्त करने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति होती है अब देखो हमारे हर दास जी ロシア мина भातस्त प्रपंचो भातिभासुर स्तम सद्गु वंदे पूर्णाननंदम चिदात्मक ओ श देहो निष्कलों देशो बहुरागृक तयरैक्य प्रपश्य पत्यामको्योम्यकरैक्यं प्रपश्य कि परं आत्मा ज्ञानमय श्रोण देहो मांसम श्रुति तयरैक्यं प्रपश्य किमज्ञानमत पर बताया कि विचार कैसे करना चाहिए विचार <coughs> करने की भी शोध की भी शोधन करने की भी एक शैली होती है पंचभूत से बनी हुई चीजों में तरह तरह के पदार्थ मिले रहते हैं तो उनमें कौन सी चीज निकालनी हो तो कैसे करना चाहिए वैज्ञानिक लोग इसकी प्रणाली रखते हैं तो मिट्टी में से आल्मोनियम निकालना हो तो क्या करना चाहिए उसके शोध की शैली दूसरी है और उसमें से दूसरा कोई यूरेनियम ढूंढना हो तो क्या करना चाहिए और तो उसकी शैली दूसरी होती है। ये नहीं है कि सब एक ही प्रकार से शोध करने पर आ, सब जो चाहे सो मिल जाए वो तो, तो पता ही नहीं लगेगा दूसरी शैली से ढूंढने पर उस चीज का पता ही नहीं चलेगा शोध की भी शैली होती है शोधन की विचार की प्रणाली होती है उस प्रणाली से शोधन करना चाहिए तो ये जो आत्मा की शोध है इसकी एक प्रणाली है एक शैली है एक तरीका है और एक तरकीब भी है तरीका माने ढंग और तरकीब माने युक्ति उसके लिए अकल चाहिए उपाय चाहिए तो आत्मा की शोध कैसे करना तो पहले दो विभाग कर लो, एक यह और एक मैं दुनिया में जो चीज यह के रूप में मालूम पड़ती है वो मैं नहीं है और जो मैं के रूप में मालूम पड़ते हैं, वो यह नहीं है यह और मैं का भेद संसार में देखने में आता है इसी दर्शन की प्रणाली को आत्मा के अनुसंधान में लागू करना पड़ता है तो यह यह यह अनेक होता है यह कभी एक नहीं होगा हो, हो। यह, भी यह भी यह भी यह भी यह भी और ऐसे मैं मैं मैं ऐसे तो नहीं बोलता है। बोलने की भाषा ही नहीं है अपने को मैं बोला जाता है और बाकी अपने सामने जितनी चीजें आती हैं उनको यह बोला जाता है इदम और अहब अब देखो जो यह होगा सो अनेक होगा जो मैं होगा सो अनेक नहीं होगा अनेकता के ज्ञाता का नाम मैं होता है जो चीज जानी जाएगी सो जड़ होगी और जो जानने वाली होगी वो चेतन होगी ये शोधने का ये शोधने का ढंग है यह जड़ है मैं चेतन है यह अनेक है मैं एक है यह में परिवर्तन होता रहता है मैं में परिवर्तन नहीं होता है इंद्रिया अनेक हैं मैं एक है विषय अनेक हैं मैं एक है मन में वृत्तियां अनेक हैं मैं एक है विचार देखो बचपन से अब तक कितने आए और गए मैं एक है तो इदम और अहम यह और मैं इनको अलग अलग करने की जो युक्ति है जो शैली है वही आत्मज्ञान की शैली है तो आत्मा शब्द का चार अर्थ संस्कृत भाषा में करते हैं <coughs> जच्चाति विषया ने पहली बात यह है कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंत ये जिसको मालूम पड़ते हैं सो मैं है आत्मा है जैन क्षते शरणौती दम जिग्रति व्याकरोति च। जिससे देखता, जो देखता है आंख से जो सुनता है कान से जो छूता है त्वचा से जो सुनता है नाक से जो स्वाद लेता है जेहुआ से जैन एक क्षते शरणोतीदम जिघ्रती व्याकरो तिच जो बोलता है जेबा से इस बोलते राम को पहचानो ये बोलता राम मैं कौन है आप नोट पहचानते हो सोना पहचानते हो चांदी पहचानते हो मकान पहचानते हो बेटा पहचानते हो बेटी पहचान पहचानते हो अपने शरीर का गोरा काला रंग पहचानते हो अपने सिर के सफेद काले बाल पहचानते हो अपनी आंख मंदी है कि तेज है कि ये बात भी पहचानते हो अपने मन में काम आया कि क्रोध आया कि शांति रही कि इसको भी आप पहचानते हो ये जो सबके भीतर रह करके सबको पहचानने वाली चीज है ये पहली पहचान हो इसका नाम आत्मा अब दूसरी पहचान देखो तो जिस समय शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों से इनका ग्रहण नहीं करता होता है जीव शांत होती है आंख बंद होती है कान से सुनाई नहीं पड़ता त्वचा तो से स्पर्श का ग्रहण नहीं होता उस समय भी जो स्वप्न देखता है उसका नाम आत्मा है सपने में स्त्री आई पुरुष आया धन आया मकान आया देश आया दौलत आया सब सबको जो स्वप्न में देखता है उसका नाम आत्मा है माने जागृत का संस्कार ग्रहण करके जो स्वप्न में देखता है तो जागृत में जागृत को देखा और जागृत में संस्कार को ग्रहण करके स्वप्न को देखा तो जागृत से भी सूक्ष्म आत्मा है और स्वप्न से भी सूक्ष्म आत्मा है मनुष्य काम से क्रोध से लोभ से मोह से भय से प्रेरित होता रहता है हो ये इसको मनुष्य को मनुष्य के शरीर को नचाते रहते हैं क्रोध से दुश्मन का नुकसान करने के लिए जाता है कामना से भोग करने के लिए जाता है लोभ से धन इकट्ठा करता है मोह से अपने परिवार का वियोग नहीं चाहता है और भय से काज बाई आंख फड़क गई काजदाहिनी आंख फड़क गई आज किसी ने छींक दिया बिल्ली रास्ता काट गई ये सब क्या है ये सब मन की जो कमजोरी है ना वो दिल की धड़कन बढ़ा देती हैं। ये सुन हो आने ना भय की जो मनोवृत्ति है वो मनुष्य को बहुत बहुत दुख देती हैं। तो जब ये मनुष्य को काम के क्रोध के लोभ के मोह के भय के जागृत में बड़े गाढ़े संस्कार पड़ जाते हैं और जागृत अवस्था में जो वासनाओं से संचालित होता है उन्हीं वासनाओं की छाया उन्हीं का प्रतिबिंब जब स्वप्नावस्था में पड़ता है तब उनको देख करके मनुष्य घबड़ा जाता है यह कभी अनुकूल हो गया तो सुखी हो जाता है। तो स्वप्न में जो दिखता है सो तुम नहीं हो जो स्वप्न देखने वाला है सो तुम हो जागृत में जो मालूम पड़ता है सो तुम नहीं हो जिसको मालूम पड़ता है सो तुम हो तो एक बार इंद्रिय और विषय के संयोग से मालूम पड़ने वाली चीजें और एक बार विषय के न होने पर भी इंद्रियों का विषयों से संजोग न होने पर भी केवल मन में मालूम पड़ने वाली चीजें तो उनको आप देखते हो और एक बार जब मन सो जाता है घोर तमस में लीन हो जाता है तो उस घोर अंधकार को तमस को तुम ही देखते हो तुम जानते हो तुम जानते हो कि इस समय इतनी देर तक जागृत अवस्था नहीं थी इतनी देर तक स्वप्ना अवस्था नहीं थी ये कौन जानता है कि ये तुम जानते हो ये जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं का अभाव हो करके, जब गाढ़ सुसुप्ति आती है आ हाहा ऐसी गाढ़ ही सुसुप्ति आई कुछ पता ही नहीं चला घंटों का घंटा कब बीत गया है न कोई सपना आया न कोई खुर न हुई न लघुशंका के लिए उठा न शौच के लिए उठा न करवट बदला ज्यो का त्यो रह गया कि ये क्या हुआ कि ये जिसको जागृत और स्वप्न दोनों का न होना जिसको मालूम पड़ा सो आत्मा है वो तो बोले कि अभी और पहले से दूसरा ऊंचा है और दूसरे से तीसरा ऊंचा है तो तीसरा तो तीसरे में एक बड़ी खास बात है ढूंढो तो दुनिया की कोई भी चीज कोई भी भोग ना रहने पर भी तो बोले बड़े, बड़े आराम से सोए आराम रहता है और सपने में कोई चीज ना रहने पर भी हम बना लेते हैं तो जागृत में तो केवल रहे हुए पदार्थों को देखते हैं उसमें भी सुख दुख हम बनाते हैं सुख दुख हम ही बनाते हैं ये हमारा है बे न ना पावे है? ये तुम्हारा है आने न पावे तो सुख जागृत अवस्था में